श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय परम हंसों का वेदांत विचार अस्ति भाति प्रिय अस्ति भांति प्रिय इनका उल्लेख कर श्री रामकृष्ण देव उनके तात्पर्य को समझा दिया करते थे वे कहते थे ये क्या है जानते हो ब्रह्म का स्वरूप वेदांत में इन शब्दों से यह समझाया गया है कि जो अस्थि यानी ठीक ठीक विद्यमान है वे ही भांति अर्थात प्रकाशशील है यह प्रकाश ज्ञान का स्वभाव है जिस वस्तु के संबंध में हमें ज्ञान है वही हमारे समीप प्रकाशित है जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है वह हमारे समीप अप्रकाशित है क्यों ठीक है ना? इसीलिए वेदांत का यह कथन कि जब हमें जिस वस्तु के अस्तित्व का बोध होता है उसी समय उस बोध के साथ ही साथ वह वस्तु दीप्तिमान या प्रकाशित है यह हमको प्रतीत होता है अर्थात वह ज्ञान स्वरूप है इस बात का हमें बोध हो जाता है और तत्काल ही वह हमारे लिए प्रिय बन जाता है अर्थात उसका आनंदमय स्वरूप हमारे हृदय में प्रियता बुद्धि को जागृत कर उसके प्रति प्रेम करने के लिए हमें आकृष्ट करता रहता है इस तरह जहाँ कहीं भी हमें अस्तित्व का ज्ञान हो रहा है वहीं उसके साथ साथ ज्ञान स्वरूप तथा आनंद स्वरूप का भी हमें बोध हो रहा है इसलिए जो अस्ति है वही भाति तथा प्रिय है जो भाति है वही अस्ति तथा प्रिय है और जो प्रिय है वही अस्ति तथा भाति के रूप में हमें प्रतीत हो रहा है क्योंकि जिस ब्रह्म वस्तु से इस जगत का तथा जगत के प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु का उदय हुआ है अस्थि भांति प्रिय या सचित उन्हीं का स्वरूप है इसलिए उत्तर गीता का कथन है कि ज्ञान के उदय होने पर यह अनुभव होता है कि जहाँ अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति की ओर तुम्हारा चित्त आकृष्ट होता है वही या उस वस्तु तथा व्यक्ति के भीतर परमात्मा विद्यमान है यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र परम पदम रूप रस के भीतर भी उनका अंश विद्यमान है इसीलिए लोगों का मन उधर दौड़ता रहता है यही बात वेद में भी कही गई है इन बातों को लेकर परस्पर उनमें प्रबल तर्क वितर्क तथा विचार विमर्श हुआ करता था उस समय मुझे ऐसा भयानक आव का रोग हो गया था कि मेरे हाथ का जल सूख नहीं पाता था सोच के लिए मेरे कमरे के कोने में हृदय ने मिट्टी का बर्तन रख दिया था उस समय एक ओर इस प्रकार पेट के रोग से मैं कष्ट भोगा करता था और दूसरी ओर उन लोगों के ज्ञान विचार को सुना करता था जिस बात की वे मीमांसा नहीं कर पाते थे अपने शरीर को दिखाते हुए इसके भीतर से मां अत्यंत सरल बातों में उसकी मीमांसा मेरे सम्मुख रख दिया करती थी मैं उनसे उस बात को कह देता था और उससे उनके विवाद का समाधान हो जाता था एक बार एक ऐसे साधु का आगमन हुआ जिसके मुखमंडल पर सुंदर ज्योति छा रही थी वह केवल बैठा बैठा मुस्कुराया करता प्रायः प्रातः तथा सायंकाल एक बार कोठरी से बाहर निकलकर वह वृक्षावली आकाश गंगा जी इत्यादि को देखा करता तथा आनंद विवल हो दोनों हाथ उठाकर नाचा करता कभी हंसता हुआ लोट पोट हो जाता और कभी कह वाह वाह क्या माया है कैसा प्रपंच बनाया है यही उसकी उपासना थी उसे आनंद की प्राप्ति हो चुकी थी और एक बार एक साधु आया जो ज्ञानोन्मत्त था देखने में मानो पिशाच जैसा था एकदम नंगा उसके शरीर तथा माथे पर धूल जमी हुई थी केस तथा नख बढ़े हुए थे शरीर पर मृत व्यक्ति की गुदड़ी की तरह एक गुदड़ी थी काली मंदिर के सामने खड़े होकर दर्शन करता हुआ वह इस तरह स्त्रोत्र पाठ करने लगा कि मानो सारा मंदिर काप उठा और माँ मानव प्रसन्न होकर हंसने लगी तदनंतर भिखारी लोग जहाँ बैठकर प्रसाद पाते हैं उनके साथ प्रसाद पाने के लिए वहाँ जाकर बैठने लगा किंतु उसकी इस प्रकार की आकृति को देखकर उन लोगों ने भी उसे अपने समीप बैठने नहीं दिया उसको वहाँ से भगा दिया इसके उपरांत मैंने देखा कि भोजन के बाद लोगों ने जहाँ जूठी पत्तलें फेंकी हैं वहां बैठकर कुत्तों के साथ वह जूठा भात खा रहा है एक कुत्ते के कंधे पर उसने हाथ डाल रखा है और एक ही पत्तल पर कुत्ते के साथ खा रहा है यद्यपि उस अपरिचित व्यक्ति ने कुत्ते का कंधा पकड़ रखा है फिर भी कुत्ता न तो कुछ कह रहा है और न भागने का ही प्रयास करता है उसे देखकर मुझे यह भय हुआ कि अंत में क्या मेरी भी ऐसी दशा होगी और मुझे भी इसी तरह रहना तथा घूमना पड़ेगा उसे देखकर लौटने के बाद ही मैंने हृदय से कहा हृदय यह साधारण उन्मत्त नहीं है ज्ञान उन्मत्त है यह सुनकर वह उसे देखने को दौड़ा वहां जाकर उसने देखा कि वह साधु बगीचे से बाहर जा रहा है हृदय बहुत दूर तक उसके साथ यह कहते हुए चलने लगा महाराज भगवान को मैं कैसे प्राप्त कर सकूंगा? मुझे कुछ उपदेश दीजिए पहले तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया किंतु जब हृदय किसी तरह शांत नहीं हुआ और उसके साथ ही साथ चलने लगा तब सड़क के किनारे की नाली को दिखाकर वह बोला इस नाली का जल तथा गंगा जी का जल जब एक प्रतीत होगा और इस प्रकार के ज्ञान का उदय होगा कि दोनों ही समान रूप से पवित्र है तभी उनकी प्राप्ति होगी बस इतना ही उसने कहा इससे आगे और कुछ नहीं हृदय ने और भी कुछ सुनने का बहुत प्रयास किया कहा महाराज मुझे चेला बनाकर अपने साथ रख लीजिए इसका भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया इसके बाद बहुत दूर जाकर उसने एक बार फिर कर देखा कि हृदय फिर भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा है यह देखते ही आँखें लाल कर उसने एक ईट उठा ली तथा हृदय को मारने के लिए दौड़ा हृदय ही भागा तत्काल ईट फेंककर सड़क से न जाने वह किधर गायब हो गया फिर हृदय को वह दृष्टिगोचर नहीं हुआ लोग कहीं तंग न करें इसलिए ऐसे साधु इस तरह रहा करते हैं उसे ठीक ठीक परमहंस अवस्था की प्राप्ति हुई थी शास्त्र में कहा गया है कि परमहंस लोग संसार में बालक पिशाच तथा उन्मत्त की तरह रहा करते हैं इसलिए वे लोग छोटे छोटे बालकों को अपने समीप रखकर उनकी तरह आचरण करना सीखते हैं बालकों की जिस प्रकार किसी सांसारिक वस्तु में आसक्ति नहीं होती सभी विषयों में वैसा बनने की वे चेष्टा किया करते हैं क्या तुमने नहीं देखा है कि किसी बालक को जब उसकी माँ एक नया कपड़ा पहना देती है तो उससे उसे कितना आनंद होता है यदि उससे कहो यह कपड़ा मुझे दोगे तो वह तत्काल कह उठता है नहीं मैं नहीं दूंगा, माँ ने मुझे दिया है इतना कहकर कभी कभी वह उस कपड़े की छोर को जोर से पकड़ लेता है और तुम्हें देखता रहता है कि कहीं तुम उसे छुड़ा न लो उस कपड़े में ही मानो उस समय उसका सारा प्राण पड़ा हुआ है पर उसके बाद ही तुम्हारे हाथ में दो पैसे के खिलौने को देख संभवतः वह कहने लगता है मुझे यह खिलौना दे दो मैं तुम्हें यह कपड़ा दे रहा हूँ पुनः कुछ देर पश्चात उस खिलौने को छोड़ संभवतः कोई फूल लेने दौड़ पड़ेगा कपड़े में उसकी जैसी आसक्ति है खिलौने में भी ठीक वैसी ही होती है यथार्थ ज्ञानियों की स्थिति भी ऐसी ही हुआ करती है